किसको पाती लिखूं और किस परदेशी का पंथ निहारूं कैसे मन बहलाऊं मेरी बगिया सुनी आंगन सुना मेरे साथी केवल दो हैं प्यासी धरती गगन उदासा राह निहारे व्याकुल आंखें मन भी प्यासा तन भी प्यासा लेकिन मेरा प्राण पपीहा कैसे अपने पी को टेरे आशाओं के बादल रीते सपनों का सावन सुना चारों ओर पड़े हैं लाखों मिट्टी के बेजान खिलौने सारी रात बुलाते मुझको कितने ही बेसरम बिछोने अक्सर माथे की बिंदिया रो रो कर मुझको यू कहती है किस पर मान करूँ सखी मेरे बिछुए सुने कंगन सुना है पूनम की रात मगर मैं कैसे पग में पायल बांधू किसकी मुरली की धुन सुन लू किस कन्हा पर तनमन मारू यमुना के तट पर चिर प्रचित मौन खड़ा है कैसे रास रचाऊ मेरी सांसों का वृंदावन सुना किसको पाती लिखू और किस परदेसी का पंथ निहारू कैसे मन बहलाऊ मेरी बगिया सुनी मेरा आंगन सुना पुरवाई तन को झुलसाए खिलता चांद देख अलसाऊ लहरों का गीत सताए हंसते फूल देख मुरझाऊ एकाकी पन से घबरा कर दोनों नैन मुंद लू लेकिन किसका रूप निहारू मेरे अंतर का दर्पण सुना स पर मान करूं सती मेरे बिछुए सुने कंगन सुना है पूनम की रात मगर मैं कैसे पग में पायल बांधू किसकी मुरली की धुन सुन दू किस कान्हा पर तनमन वारू यमुना के तट पर चिर परचित बंसी बट भी मौन खड़ा है कैसे रांच रचाऊं मेरी सांसों का वृंदावन सुना किसका रूप निहारू मेरे अंतरतम का दर्पण सुना अगर प्रेम खो जा तो भक्ति भी बचना सकेगी प्रेम बचे तो ही भक्ति की संभावना बचती क्योंकि प्रेम के ही पाठ भक्ति की शास्त्र की तरफ इंगित करते जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को अपूर्व भाव से प्रेम करता अनन्न्य भाव से प्रेम करता ऐसा प्रेम करता है कि अपना जीवन निछावर कर देने को तैयार है तभी पहली दफा जीवन में एक घटना घटती गट अहंकार विसर्जित हो जाता जब मैं मिटने को तैयार हो जाता हूं किसी के प्रेम में तो फिर मेरा अहंकार बचता ही नहीं अहंकार ही कहता है कि मिटो मत अपने को वारो मत दूसरे को चूस लो जितना चूसना हो अपने लाभ के लिए लेकिन अपने को बचा के प्रेम अहंकार की मृत्यु है प्रेम की तलवार गिरती है अहंकार पर तो अहंकार का सिर कट ही जाता है और जब अहंकार का सिर कट जाता है तो तुमने जिस एक को प्रेम किया था उसमें तुम्हें मनुष्य उस नहीं दिखाई पड़ेगा जैसे ही अहंकार का पर्दा आंख से हटा कि तुम्हें उसमें परमात्मा दिखाई पड़ेगा और एक में परमात्मा दिख जाए तो फिर तुम्हारी आंख योग हो गई कुसल हो गई फिर तुम जहां देखोगे वहां परमात्मा दिखाई पड़ेगा अपनों में भी पराओं में भी मित्रों में भी शत्रुओं में भी पत्थर पहाड़ में भी फिर तुम्हारी आंख जहां देखेगी वहां परमात्मा को ही निहारेगी एक बार एक में तो दिख जाए तो फिर अनेक में दिखाई पड़ जाएगा लेकिन एक में ही ना दिखाई पड़े तो अनेक में कैसे दिखाई पड़े इसलिए मैं संसार का विरोधी नहीं हूं भक्त कभी नहीं रहे भक्तों ने संसार को छोड़ देने के लिए नहीं कहा भक्तों ने कहा सीढ़ी बना लो संसार की इसी से धीरे धीरे भक्ति की यात्रा शुरू होगी इसी से धीरे धीरे भक्ति की तरफ उठोगे रहे चरण चित्लाए एक से और न जानी चरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी उस एक के ही चरणों में डूबी रहे हृदय में उस एक के ही चरण विराजमान हो जाएं रहे चरण चित्लाय बस उसकी स्मृति बनी रहे एक से और न जानी और एक परमात्मा के सिवाय हृदय में कोई और दूसरा भाव ना हो अक्सर लोग परमात्मा खोजते भी हैं, तो परमात्मा भी और बहुत सी वासनाओं में एक वासना होता है। धन भी खोज रहे हैं पद भी खोज रहे हैं प्रतिष्ठा भी खोज रहे हैं और सोचते हैं थोड़ा घड़ी आधा घड़ी परमात्मा में भी लगा तो कौन जाने हो ही हो शायद अखीर में पता चले की है मरने तो पता चले की है तो ऐसा ना हो कि हमने कुछ भी ना किया था सब संभाल लो दुकान भी चला लो बाजार भी संभाल लो पद की दौड़ भी दौड़ लो क्योंकि तो कौन जाने परमात्मा इत्यादि हो ही ना सिर्फ बातचीत ही हो तो कहीं हम संसार से ना चूक जाएं, इसको तुम होशियारी कहते हो इसको तुम समझदारी कहते हो इसको तुम सयानापन कहते हो कि सब संभाल लो दोनों हाथ लड्डू संभाल लो ये भी संभाल लो उसको भी संभाल लो तो आदमी चौबीस घंटे में घड़ी भर मंदिर में चला जाता मस्जिद में चला जाता गुरुद्वारा चला जाता घड़ी भर बैठ के पढ़ लेता है जप जी का पाठ कर लेता है कि गीता पढ़ लेता है कि कुरान की आयतें दोहरा लेता सोचता है सोचता चलो भगवान भगवान से निपटे अब संसार में लगे तेईस घंटे संसार में दौड़ता है, एक घंटा परमात्मा को दे देता यह कोई भक्ति की बात नहीं भक्त तो, तो 24 घंटे अहिर्निस परमात्मा में डूबा है और ऐसा भी नहीं कि भक्त संसार से भाग जाता है संसार के सारे काम को करता रहता है जैसे कोई अभिनेता करता हो नाटक में उसने भेजा है तो उसका काम तो पूरा कर देना है लेकिन करता भाव नहीं लाता मैं कर रहा हूं ऐसा भाव पैदा नहीं करता वो करवा रहा है तो करता जाता गृहस्थी दी तो गृहस्थी बच्चे दिए तो बच्चे दुकान चलवाता है तो दुकान चला लेते लेकिन भीतर आहिरने 24 घंटे पाठ चल रहा है स्मृति चल रही सूरती चल रही सोते जागते याद उसकी ही बनी संसार की हर अवस्था में लेकिन याद उसी की तरफ लगी हुई है कबीर कहते हैं जैसे पनिहारिन पानी भर के घर की तरफ चलती है सिर्फ मटकी संभाले दो और तीन मटकियां संभाले हाथ भी नहीं लगाती मटकियों सहेलियों से बातें करती चलती गीत गाती चलती गपसप करती चलती ये सब गपसप भी चलती है राह पे चलना भी पड़ता है मटके सिर पर भी है फिर भी उसका ध्यान तो मटकों को संभाले रखता है पूरे वक्त सूरत तो उसकी मटकों में लगी रहती जैसे मास होती है रात तूफान उठे आंधियां चलें, आकाश में बादलों की गर्जना हो उसकी नींद नहीं टूटती उसका छोटा सा बच्चा जरा सा कुमुना है और उसकी नींद टूट जाती क्यों एक सुरती बनी रात की नींद में भी उसे याद है कि छोटा बच्चा है रात की नींद में भी उसे याद है कि छोटे बच्चे की जरूरतें रात की नींद में भी प्रेम का धागा बंधा है आंधी आती है तो नींद नहीं टूटती बादल घूमराते हैं तो नींद नहीं टूटती बिजली कड़कती है तो नींद नहीं टूटती लेकिन ये छोटा सा बच्चा जरा कुमार है कि नींद टूट जाती एक फुरती का धागा भीतर बंधा है जैसे पनिहारन अपनी मटकियों में ध्यान को रखती करती और सब काम है लेकिन ध्यान मटकी में लगा रहता जैसे मां अपने बच्चे में ध्यान को रखती ऐसा भक्त संसार में रहता है लेकिन ध्यान परमात्मा में रखता है ध्यान परमात्मा में रहता है भक्त संसार में रहता है भक्ति की बड़ी अनूठी कीमिया है संसार में भक्त रहता है लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं रखता है अपने भीतर तो परमात्मा को बसा रखता है दुकान पर तो बैठ के दुकान भी चलाता है ग्राहक आता है तो ग्राहक में भी राम को ही देखता है राम की थोड़ी सेवा का मौका मिला है तो कर देता है पर यहां भी राम है वहां भी राम है राम को क्षण भर को चूकता नहीं भूलता नहीं रहे चरण चित्लाए एक से और न जाने जगत करे उपहास पिया का संगना छोड़े और जगत तो निश्चित उपहास करता है करेगा क्योंकि ये तो जगत को पागल पर लगेगा ये क्या बात है किसकी याद में लगे हो ये किसकी धुन बजा रहे हो कैसा परमात्मा कहा प्रमाण है कुछ काम की बातें करो कुछ और धन कमा लो थोड़ा और पद बढ़ा लो थोड़ा और बड़ा मकान बना लो ये सब बातें तो संसार कहता है बिल्कुल ठीक नानक को उनके पिता ने बड़ी कोशिशें की कुछ काम में लग जाए कुछ धंधा कर ले स्वभावतः प्रत्येक पिता चाहता है कि बेटा कुछ करे कमाए किसी ने सलाह दी को कुछ रुपये दे दो खरीदने भेजो कुछ सामान खरीद लाए कुछ बेचे लाए ले जाए व्यापार करे कुछ लगेगा काम में तो ठीक नहीं तो ये खराब हो जाएगा ये धीरे धीरे साधुओं के सत्संग में खराब हुआ जा कुछ रुपये दे के तो उन्हें भेजा जाते वक्त कहा कि देख लाभ का ख्याल रखना क्योंकि तो लाभ के बिना धंधे में कोई अर्थ नहीं है ख्याल रखूंगा वो दूसरे दिन घर वापस आ गए खाली चले आ रहे थे बड़े प्रसन्न थे पिता ने पूछा क्या हुआ बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ता है इतनी जल्दी भी आ गया और कुछ सामान इत्यादि कहां उन्होंने कहा कि सामान छोड़ो लाभ कमा लाया कंबल खरीद के ला रहे थे राह में साधु मिल गए वो सब नंगे बैठे थे सर्दी के दिन थे सबको बांट दिए आपने कहा था ना कि लाभ पिता ने सिर ठोंक लिया होगा कि लाभ के लिए थोड़ी कहा था कहा के लफंगों को फिजूल के आदमियों को कंबल बांट आया ऐसे कई धंधा होगा लेकिन नानक ने कहा आपने ही कहा था कि कुछ लाभ करके आना अब मैंने देखा कि अगर कंबल लाके बेचूंगा दस पचास रुपए का लाभ होगा लेकिन परमात्मा के प्यारों को अगर बांट दिया तो बड़ा लाभ होगा फिर नौकरी पर लगा दिया गांव के सूबेदार के घर नौकरी लगा दी सीधा साधा काम दिलवा दिया काम था कि जो सिपाहियों को रोज भोजन दिया जाता था वो उनको तौल के दे देना तो दिन भर तौलते रहते तराजू लेके एक दिन तौलते तौलते समाधि लग गई रस तो भीतर परमात्मा में लगा था तौलते रहते थे बैठे रहते थे दुकान पर काम करवा रहे थे पिता तो करते थे लेकिन भीतर तो याद परमात्मा की चल रही थी उसी याद के कारण ये बड़ी क्रांतिकारी घटना घट गट गई एक दिन तौलते तौलते संख्या आई सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तो पंजाबी में तेरह तो नहीं है तेरा तो तेरा शब्द उठते ही उसकी याद आ गई वो याद तो भीतर चली रही थी सूत्र जुड़ गया तेरा यानी परमात्मा का फिर तो मस्त हो गए, फिर तो मगन हो गए फिर तो तेरा से आगे बढ़े ही नहीं फिर तो तौलते ही गए जो आया उसको ही तोलते गए तेरा और तेरा खबर पहुंच गई सूबेदार के पास की दिमाग खराब हो गया वो तेरह ही पे अटका है और सभी को तोलता जा रहा और जितना जिसको जो ले जा रहा ले जा रहा, दुकान लुटवा देगा पकड़ के बुलवाया गया वो बड़े मस्त थे उनकी आंखों में बड़ी जो थी पूछा ये तुम क्या कर रहे हो आखिरी संख्या आ गई अब इसके आगे संख्या क्या तेरा के आगे अब और जाने को जगह कहां है बाकी तो मेरे का फैलाव है तेरे की बात आ गई खत्म हो गया मेरे का फैलाओ मुझे क्षमा करो मुझे जाने दो आज जो मजा पाया है तेरा कहकर अब उसको चूकना चुकन, नहीं चाहता अब तो चौबीस घंटे तेरा ही तेरा करूंगा उसका ही सब है वही है आज मेरा मेरा गया आज तो तेरा ही हो गया इस मरण जैसे जस जैसे तुम्हारा सघन का जगत तो उपहास करेगा लोग तो हंसे लोग उनका नानक पागल हो गए जगत करे उपहास पिया का संगना छोड़े प्रेम की सेज बिछाए महर की चादर ओढ़े दुनिया हंसी करे करेगी ही इसे स्वीकार कर लेना इस अन्यथा की आसादी मत करना ऐसा होता ही रहा सदा ऐसा ही होगा आज भी कल भी दुनिया उपहास न करे तो समझना की कुछ भूल हो रही लाओसु ने कहा है जब मैं कुछ सत्य की बात कहता हूं तो लोग हंसते हैं उपहास करते तब मैं निश्चित समझ जाता हूं कि जो मैंने कहा वो सत्य ही होना चाहिए अगर वो सत्य न होता तो लोग उपहास क्यों करते एक फकीर थे महात्मा भगवान दिन वो मुझसे बोले कि जब भी मैं लोगों को ताली बजाते सुनता हूं बड़े प्यारे वक्ता थे तो मैं दुखी हो जाता क्योंकि जब लोग ताली बजा रहे हैं तो मैंने जरूर कोई गलती बात कही होगी जो लोगों की तक समझना आ रही है वो गलती होनी चाहिए लोग इतने गलत वो बड़े नाराज हो जाते थे जब उनके बोलने में कोई ताली बजा बड़े नाराज हो जाते थे कि मैंने कोई ऐसी गलती बात कही कि तुम ताली बजाते हो लोग तो ताली बजा के प्रसन्न होते हैं सुन के प्रसन्न होते हैं कि ताली बजाई जा रही वो बड़े नाराज हो जाते थे वो कहते थे मैं बोलूंगा बोलूंगे अगर ताली बजाई तुमने ताली बजाई मतलब कि कुछ गलती बात हो गई लाओ सुब ठीक कह रहा है कि अगर लोग उपहास ना करते तो मैं समझ लेता सत्य होगा ही नहीं सत्य का तो सदा उपहास होता है क्योंकि लोग इतने असत्य लोग झूठ है इसलिए सत्य पर हंसते हंस के अपने को बचाते उनकी हंसी आत्मरक्षा है जगत करे उपहास पिया का संग न छोड़े प्रेम की सेज बिछाए नहर की चादर ओढ़े फिक्री मत करना संसार की तुम तो अपने प्रेम की सेज बिछा लेना और परमात्मा की याद करना कि तुम आओ तुम्हारे लिए सेज तैयार कर रखी है प्रेम की सेज बिछाए हर की चादर ओढ़े और करुणा की चादर ओढ़ना प्रेम का बिस्तर बनाना और करुणा की चादर बना लेना संसार के प्रति करुणा रखना परमात्मा के प्रति प्रेम रखना बस ये दो चीजें सद जाए हंसने वालों के प्रति करुणा रखना नाराजगी मत रखना अगर नाराजगी रखी तो वे जीत जाएंगे अगर करुणा रखी तो ही तुम जीत पाओगे वे हंसे तो स्वीकार करना कि ठीक ही हंसते जहां वे खड़े हैं वहां से उसने हंसी आती हम पर ठीक ही है उनकी स्थिति में ऐसा ही होना स्वाभाविक उन पर करुणा रखना पलटू सुबदिन सुब घड़ी सुब याद पड़े जब नाम लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम पलटू कहते हैं पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम जब प्रभु की याद आ जाए वही घड़ी शुभ आधी रात आ जाए तो ब्रह्म मुहूर्त भर दोपहरी में आ जाए तो ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है जब ब्रह्म की याद आ जाए पलटू सुब दिन सुब घड़ी याद पड़े जब नाम जब उसकी स्मृति तुम्हे झकझोरने लगे जब उसकी पुकार तुम्हें खींचने लगे जब उसका प्रेम तुम्हें डोर में बांधने लगे जब तुम्हारे भीतर परमात्मा की स्मृति जगने लगे सुबह सुख बुगाने लगे जब तुम्हारे भीतर थोड़ा सा अंकुर फूटने लगे उसकी तरफ कहो प्रार्थना कहो ध्यान कहो सुरति शब्द नाम जो तुम्हें कहना हो लेकिन जब तुम्हारे भीतर ये दिखाई पड़े कि संसार व्यर्थ है संसार का अतिक्रमण करना है बहुत देर हो गई अब घर लौटना है मालिक की याद आने लगे साहिब की याद आने लगे पलटू सुबह दिन सुबह घड़ी याद पड़े जब नाम जब भी याद पड़ जाए नाम वही घड़ी सुबह वही दिन सुबह फिर न पूछना पंडित पुजारी परोहित से ज्योतिषी से क्या पूछना किसी से चौबीस घड़ियां सुबह लेकिन अशुभ हुई जा रही क्योंकि उसकी याद से नहीं जुड़ी हर पल हर छिन्न शुभ है लेकिन खाली जा रहा है क्योंकि परमात्मा से नहीं जुड़ा है जिस क्षण जोड़ बैठ जाए सेतु बन जाए उस क्षण क्रांति घटनी शुरू हो जाती उस क्षण तुम तुम न रहे तुम महिमावान हो गए इधर मिटे और महिमा आई पलटू शुभ दिन सुब घड़ी याद पड़े जब नाम लग्न मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम विधि विधान में मत पड़ना प्रेम की कोई विधि नहीं कोई विधान नहीं प्रेम तो पागलों की बात है दीवानों का काम प्रेम तो भाव की दशा है विचार की नहीं विचार में विधि विधान होते हैं हृदय की बात है इसलिए तो सिर को उतार देना पहली शर्त है सूत्र प्रेम का पूरा शास्त्र ये तुम्हारे हृदय में बैठ जाए इनकी थोड़ी गंध तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम अपूर्व आनंद से भर जाओगे जीवन में एक ही आनंद है वो परमात्मा से मिलने का आनंद है और भी जो आनंद कभी आनंद जैसे मालूम पड़ते हैं जाने अनजाने परमात्मा से मिलने के कारण ही होते सुबह सूरज उगता प्राची पर लाली फैल जाती पक्षी गीत गाते हवाओं में सुवास होती शीतलता होती तुम उठे रात भर के सोए ताजे और तुमने उठते सूरज को देखा और तुमने कहा कितना सुंदर और ये पल छन शुभ हो गया मगर यह सूरज का सौंदर्य उसी का सौंदर्य है ये उसी की तस्वीर का एक हिस्सा है ये उसका ही एक अंग है हिमालय के औतुंग सुखर शिखर देखे कुआरी बर्फ से जमे जिन पर कोई कभी नहीं चला उन पर चमकती सूरज की किरणें देखी फैली चांदी देखी सोना देखा पहाड़ों पर उस अपूर्व दृश्य को देखकर तुम थके ठगे अवाक रह गए विचार क्षण भर को रुक गए ऐसा तो कभी देखा नहीं था इस अपूर्व ने तुम्हें अवाक कर दिया आश्चर्य विमुक्त कर दिया तुमने कहा बड़ा सुंदर बड़ा प्रीतिकर परमात्मा को फिर देखा पहाड़ पर उसकी छाया देखी कभी सागर के किनारे सागर की उठती लहरों को देखकर उस तुम्लनाथ को देखकर उस विराट को फैले हुए देखकर तुम्हारा छोटा सा मन गुपचुप हो गया कहा बड़ा सुंदर है बड़ा सुख पाया फिर परमात्मा की एक झलक मिली कभी किसी की आंखों में झांक कर कभी किसी का हाथ हाथ में लेकर प्रेम का थोड़ा सा झरना बहा और तुमने कहा बड़ा सुंदर व्यक्ति है कि बड़ा प्यारा व्यक्ति है कि मन चीता मिल गया फिर परमात्मा मिला फिर उसका एक हिस्सा मिला और ये सब छोटे छोटे खंड हैं इन छोटे छोटे खंडों को ज्यादा देर नहीं अनुभव किया जा सकता ये है जैसे चांद झलकता हो झील में सुंदर है झलक भी असली चांद की है मगर झलक है जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े होते और तुम्हारा चेहरा बनता दर्पण में तुम कहते सुंदर है मगर जो चेहरा दर्पण में बन रहा है वो सच की ही नकल है मगर सच नहीं है झलक तो सच्ची की ही है मगर झलक स्वयं सच नहीं क्षण भंगुर आया गया रोज रोज ऐसे बहुत से क्षण तुम्हारे जीवन में आते जब परमात्मा की झलक कहीं से आती सुधारती ये छोटे छोटे सुख क्षण भंगुर सुख भी उसी के ही है लेकिन ये आएंगे और जाएंगे धीर धीरे धीरे जब तुम ये समझोगे कि सारा सुख उसका है सारा आनंद उसका है तब तुम खंड खंड में ना खोजोगे तब तुम अखंड में खोजोगे तब तुम ऐसे टुकड़े टुकड़े से राजी ना होगे, तुम कहोगे अब तो पूरा चाहिए और पूरा मिलता है पूरा मिला है मैं तो राम रतन धन पाया पूरा मिला है पूरा मिल जाता है मगर मिलता उन्हीं को जो पूरा खोने को तैयार है पूरे को पाने के लिए पूरे से चुकाना पड़ता है मैं इन सूत्रों को दोहरा देता हूं शीस उतारे हाथ से सहज आस्की नाही सहज आस्की नाही खांड खाने को नाहीं झूठ आस्की करे मुल्क में जूती खाही जीते जी मर जाए करे न तन की आशा आशिक का दिन रात रहे सूली पर वासा मान बड़ाई खोए नींद भर ना ही सोना तिल भर रक्त न मांस नहीं आशिक को रोना पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने जाएं, शीस उतारे हाथ से सहज आसकी नाई यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाई खाला का घर नाई शीस जब धरे उतारी हाथ पांव कट कर जाए करे न करारी ज्यों ज्यों लागे घाव त्यू कदम चलावे सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे पलटू ऐसे घर में बड़े मर्द जे जाए यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम और बिगाड़े काम शायद जन सोधे कोई एक भरोसा नाही कुशल कहुआ से होई जिकल ताहीं को दिया बिसारी अपन आपन एक चतुराई बीच में करे अनारी तिनका टूटे बिना सतगुरु की दाया अजहू छेत गमार जगत है झूठी काया पलटू शुभ दिन सुब घड़ी याद पड़े जब नाम लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम आचित इतना